शो शन्न भम श्रृहस्पति शो विषुर क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायव वा प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्या ऋतम वदिष्या सत्यम वे तमत तदक्ता अवतु अवतो भक्ता ओं शातिशाशाति सहनावतो सह नुभुन सह वींकर तेजस्वे नितमस्तमा शांति शांति शांति <coughs> ओ यस विश्व छंदो्योंमृता संब बभूव सेंद्र मेधया स्णत अमृतारण भूयास शरीर मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्ण आज्यांश्रो ब्रह्मण कौशोधयाुत मे गोपाया शांति शांति शांति ओ अहम रक्षसिवा कीर्ति पृष्ठ गिरेवा ऊर्धपितत्रो भजिनी स्वृतमस्मी द्रविणगंस वर्चस सुधा ओम शांति शांति शांति आज कुछ गड़बड़ हो गया। आप जो कुछ पूछना है पूछते रहो आईम नॉट एबल टू स्पीक इट कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ गया है।, गया है। <laughs> समथिंग अबाउट मेडिटेशन थोड़ा सा, मेडिटेशन। इट इज एग्जैक्टली मेडिटेशन सब लोग करने के लिए नहीं जाना ऐसा नहीं है मेडिटेशन और सब लोग अच्छा कर्म करना बाद में बहुत सर मेडिटेशन करने के लिए ना, आरु रुख कर्म कारण्य थे योग कारण वो अच्छा कर्म करके वो मन को तैयार करना पड़ेगा नहीं तो ध्यान नहीं कर सकता अच्छा कर्म अच्छा कर्म मतलब पूजा कर्म जप पारायण ऐसा ही करते रहते मेडिटेशन की की की ध्यान ध्यान तैयारी तैयारी है है है स्वामी गीता में जो निष्काम निष्काम कर्म कहा है, उसका स्वरूप क्या है? मतलब वो कुछ भी कामना नहीं रख के करना वो इसे चित चित मुझे बाद में मोक्ष मिलना ऐसा भी नहीं रखना स्वामी हम मंदिर में जाके थोड़ा पैसा चढ़ाता है निष्काम अगर हमारे डायरेक्टली कोई हमारी इच्छा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं है है ऐसा देखो मंदिर में जब जाते हैं कभी-कभी रख कर भी जाते हैं ये ठीक है इच्छा रखकर जाना भी गलत नहीं है लेकिन निष्काम कर मतलब इच्छा कुछ ना रख कर जाना अच्छा। और चित्त शुद्धि से ज्ञान प्राप्त हुआ यदि कुछ गैप है तो उसमें फिर ईश्वर ईश्वर से अभी हाँ। देखो आप ही में भी देख सकता है ओ, कुछ ना कुछ लाभ के लिए कोई आपके पास व्यवहार करता है बहुत ओबीडियंट है सब कुछ है।, है ना? और कोई है कुछ नहीं रखा है लेकिन आप आपको सेवा करता है अब किसको पसंद करेंगे दूसरा है ना उसी प्रकार इधर ये वो कुछ ना कुछ लाभ मतलब उसको ना पगार दे दिया सब कुछ हो गया उसको लेकिन बहुत प्रेम से कर रहा है कोई इच्छा भी नहीं रखता है यू यूड लाइक टू गिव एवरीथिंग टू हिम ऐसा इट वो इतना डिवोशन से करता है वो यजमान तो पूरा पूरा उसका जिम्मेदारी देख लेता है जो कुछ है वो बेटियों का शादी हो जाता है हो जाता है हो जाता है सब कुछ हो जाता है इसमें एक बात थी कि फिर भगवान भगवान इनिशिएटिव लेता है क्या? तो तो है क्या, क्या जैसे दादा बुद्धि तो अपनी ओर से कुछ करता वक्त के लिए? जरूर करता है लेकिन हम तैयार रहना अच्छा, नहीं तो नहीं करेगा अच्छा। देखो वो क्या करता है कर्म किया उसका फल देता रहता है लेकिन अनुग्रह करना है तो आपके और से आना मैं ओ शरणागत हूं ऐसा आ जाना तो बाद में सब कुछ वही करेगा सब कुछ वही करेगा एको ऐसा देखा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं वास्तव में हम क्या कर सकते हैं ये ये काम करो इतना इतना प्रबल शत्रु ऐसा है चारों ओर हम क्या कर सकते हैं ये एकदम हैंड्सअप करना वो तो जाता है। को, हर एक जो इसमें देखो गजेंद्र बॉक्स में क्या है वही है वो जब तक हम कुछ ना कुछ करने वाला ऐसा रखा ओ वो करो ऐसा बोलेगा ओ समी हम छोटा सा एक छोटा सा टेस्ट में इससे ही कंसर्न की भगवान कैसे हेल्प करता है न्यूज पेपर में था एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री में था कि एक बहुत अच्छा मतलब कपल था ब्राह्मण और बहुत पूजा पाठ भगवान का करना गीता पढ़ना डेली तो उसमें एक श्लोक है जो योग क्षेम वहाँ में हम उसको लगता था कि मैं बहुत गरीब हूँ इतनी भिक्षा यात्र कई बार तो उसको पूरा पूरा दिन खाना नहीं मिलता था भोजन नहीं मिलता था तो उसने एक दिन पढ़ते पढ़ते उसको हुआ कि भगवान कहाँ करता है योग कहाँ मेरा वहन करता है उसने उस पर दो लाइनें लगा दी लाल रेड रेड पेंसिलिंग से लगा दिया तो एक उस, उस दिन या नेक्स्ट एक दिन की बात है कि वो पीछे थे ना चले गए अपना पूरा दिन दीक्षा विक्षा के लिए और दीक्षा प्रती कुछ भी उसको मिला या नहीं मिला तो के समय एक लड़का आया बहुत सुंदर सा लड़का चौदह पंद्रह साल का लड़का था उसने इतना बड़ा टोकरा ना बहुत बड़ा फलों से खाना पीना राशन पानी बहुत कुछ था उसके अंदर वो उसको लेकर के आया उसने माना के दरबार उसको दरवाजा करके आया उसकी ब्राह्मणी ने खोला उसने कहा ये आपके बता पति ने मेरे को भेजा है तो उसने कहा उसको बड़ा तरस आया इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा सामान कैसे भेज दिया उसने उसको उसने उसको उठा के नीचे रखा टोकरा पूरा खाने का बहुत तो था एक बहुत तो सामान था तो उसने देखा उसकी पीठ पर ना दो निशान थे तो उसने कहा ये क्या है कहता है, मुझे मेरे मुझे मुझे कोड़ों ने काम नहीं कहा था मैंने कोड़ों से मारा तुम्हारे पति ने दो उसमें निशान थे रेड एकदम जैसे निशान थे तो उसको बहुत दुख हुआ उसके अंदर उसको मतलब थोड़ा सा उसकी पूजा अर्चना जो भी करना था उसे खिलाया खिलाया चला गया लड़का तो ब्राह्मणी तो क्रोधित तो हो गई आते ही पति के ऊपर बरस पड़ी आज अपने बच्चे के हाथ भेजा उसको मारा क्यों तुमने उसने देखा मैंने किसी को ना भेजा है ना मैं को जानता हूँ आया क्यों जब पूरा सब देखा पूरा वर्तान सुना तो वो एकदम गीता के पास गया उसने देखा कि जहाँ योग शेम वहां में अहम था वो जो दो लाइने उसने कही थी वो नहीं थी उसमें इसका मतलब कि भगवान कहा इस तरीके से करता है ये ये जो कहानी है ना ये मैंने किसी प्रकार नॉट की दिस exactly स्वामी अखंडानंद जी का गीता पर है गीता मतम करके उसमें ये कहानी अर्जुन मिश्र जो महाभारत के व्याख्याकार हुए हैं बहुत प्रसिद्ध पंडित उनके बारे में उनको लगा की भगवान के बारे में योगा क्षेम वहां शहीद नहीं है भगवान तो देने वाला है ना वह तो गलत लगा तो उन्होंने स्नान करने के लिए वो वैसे जैसे आप कह रहे हो बिल्कुल गरीब थे सब सब कुछ था तो भगवान श्री कृष्ण जब आए उनका सारा सीधा वगैरह सब देकर तो उनके इसमें जो घाव थे उनका कहना है अखंडादी जी ने बाद में कहा कि गीता में हृदय पार्थ गीता भगवान का हृदय और गीता में भगवान ने जो कहा है उसका कुछ आक्षेप लेना या कुछ अलग करना है तो ये घाव भगवान को हो गया तो भगवान जो श्री कृष्ण आए थे उनके सारे बदन में घाव घाव लगे थे तो ब्राह्मणी ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति नहीं मुझे मारा है तुमको मारा किन्तु खाने पीने को कुछ था नहीं भगवान लेकर आए इतना इतना सुंदर भगवान का वो अखंड जी बहुत अच्छा वर्णन करते तो थी पर वो लेकिन आई गंगा करते हैं तो ये मुझे भी लगा कि भगवान इतना करते लेकिन ये बात सही है कि भक्त को हर समय यह कन्विक्शन नहीं रहता है या भगवान से आता हुआ दिखता नहीं है कि सब आ रहा है कन्विक्शन रहता है लेकिन ओ, वो भी थक जाता है कौन भक्त थक थक जाता थक जाता, थक जाता है थक जाता है ओ, है सही, सही, सही। है चिल्लाता ये कि ओ कितना आसान करना जी सही कितना इतना बुला रहा है है है ना कि कि हमें हमें जो हम हम चीजों के पीछे तो भूल जाते हैं ईश्वर ने कितना दिया जो हमें एयर मिलती है उसकी वजह से हम जिंदा हैं वो हमें फ्री मिलती है अगर ऑक्सीजन खरीदनी पड़े जाकर के तो पता लगे क्या उसकी वैल्यू है हमें हमें या जो भी हमें जो भी शरीर आज हम हैं हैं हैं एक नन्हे से बीच से से पैदा होकर बड़े हो गए वो किसकी वजह अपने आप तो नहीं होता ना कुछ कोई शक्ति तो है तुछम तुछम तुछम तुछम तुछम तुछम तुछम तुछम ये अब माया माया माया माया के के के लिए तो नहीं नहीं नहीं कह रहा है है है ना ना ना वो तीन तीन बात हैं हैं कोई लिखा है। माया को भी कहते है ना? अच्छा ऐसा डेफिनेटली कहा एक श्लोक है, मतलब माया के तीन, आ, मतलब ढंग से बात माया को बताया एक अनिल कोई बोला होगा लेकिन शास्त्र में माया को तुच्छ ऐसा बिल्कुल नहीं बोला क्लियरली तो जब योग माया है।, है है कि तुम होगी दैवी शेष आगुण में ये उसको तुच्छ कैसा बोल सकता है वो जब ये तुच्छ जो है एक, को, कुछ विचार को नहीं समझा इसलिए गाली दे रहा है ही तुच्छ नहीं समझा ठीक से गाली दिया तुच्छ विचार बोलते हैं आ, क्या माया तुच्छ है हो दे ऐसा बोला है तुच्छ कैसे हो सकता है <laughs> तुच्छ मतलब क्या माया को ऐसा कोई बोल सकता है देवी देवी बोला है हम पर क्या हो गया सत्य को तुच्छ कभी प्रातभाष सत्य को भी तुच्छ क्या बोला उसमें क्या है ये ना तुच्छ क्या है उसमें प्रातिभा सत्य सत्य है वेद में ही आता है सत्यंचात सत्यम अभवत जब बोलता है वो सत्यंच अन सत्य व्यावहारिक सत्य है अनु मतलब प्राधिभा सत्य है भगवान ही बन गया ऐसा बोल रहा है अभी वो मिराज जो है तू चूल तुम प्रातिभा सत्य इट अ फेनामिन कब आता है? है. Huh? No. Oh, सिर्फ दीख पड़ता है, नहीं है मिथ्या से में सर्प दिखा तो तो तो है तो और ठीक तो ये। है ठीक ये खरगोश के तो नहीं ऐसा अच्छा नहीं है और से बोल रहा है। लेकिन उसे ऐसा, ऐसा। अच्छा। तो तो तो वास्तव में नहीं है लेकिन देख पड़ता है ऐसा बोलो उसको मिथ्या बोलता देखो मिराज मिराज तुच्छ नहीं है गाली देने से क्या फायदा है असत नहीं।, नहीं है, हाँ असत्य असत से अलग है ना और तो उसके बारे में कुछ बोल सकते है ना नहीं नहीं अंधवाह ही ही नहीं हाँ। तुच्छ क्या है तुच्छ मतलब negligent neglect नग्लेकान uh, negligible तुच्छ means आप lower status कुछ, कुछ है आप lower status ओह oh, ये extremely low lowest status कोई चीज़ है लेकिन वो नगर नहीं है हा? कोई चीज़ है वर्षे तुच्छ में आ, होने का भाव तो है हाँ। कोई वस्तु तो है तो सही लेकिन तो महत्वपूर्ण तो नहीं है तुच्छ है वो, स्वामी जी ये जो तो तीन सत्य है ना इसका मुझे क्लियर नहीं होता है तो बहुत कोशिश करता हूँ पारमार्थिक सत्य व्यावहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्यार्यवहारिक प्रातवासिकारमार्थिक अब जैसे मृग मरीजी का दृष्टान्त आता है तो हमने वेदांत प्रभु में पढ़ा की केवल वो पानी जो दिख रहा है वो अविद्याल्पित है वो भी पूरी जो मृग मरीचिका की फिनोमेना है वो मिथ्या नहीं।, अच्छा नहीं है मिथ्या नहीं है संस्कृत मतलब क्या है वहां पर प्रातप्य सत्य को वही बोला है सत्यंच अनृतंच में भाषिकार उसको बोला है ये एक ये एक ऐसा फिनोमेना है यू अच्छा, कैन फोटोग्राफ इट अच्छा मिराज कैन फोटोग्राफ व्हाट डू मी हां सर्टेनली अच्छा नहीं कैन सर्टेनली फोटोग्राफ उसको पानी नहीं आता सॉन्ग में देखो ये पानी जैसा दिख पड़ने वाला और कोई वस्तु है अच्छा कारण अच्छा। से ये कुछ है पानी जैसा दिख पड़ता है लेकिन पानी नहीं है स्वप्न को स्वप्न प्राथिपा सत्य नहीं प्राथिप सत्य सबको दिख पड़ना नहीं एक ऐसी बात कहते हैं ना कि जैसे देखो, बाधित हो जाता है। मतलब स्वप्न में बाधित कैसा होता है या पर बाधित कैसा होता है देखो स्वप्न में कैसा बाधित होता है कुछ हुआ ही नहीं ऐसा उस समय ऐसा सोचा लेकिन है ही नहीं लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है है लेकिन स्वतंत्र मैंने ऐसा समझा था अभी स्वतंत्र नहीं है ये पॉइंट नहीं देखो प्रातिभाषिक जो है पानी जैसा दिख पड़ा मैं पानी ऐसा ही समझा ये गलत है पानी नहीं है वो पानी, पानी जैसा दिख पड़ने वाला वो मरीच का मृग का ऐसा मैंने समझा उसमें गलत क्या है वो तो वस्तु स्वरूप ऐसा ही है पानी जैसा दीख पड़ने वाला एक दृश्य है मैं पानी ऐसा समझा गलत है इसलिए प्रातिभासी को भी सत्य बोला है को सत्य मानना स्वप्न का है भी स्वप्न ही है स्वप्न स्टेटस है स्वप्न बिना वस्तु सिर्फ छाया है वस्तु नहीं है उधर मिथ्या मिथ्या मतलब स्वामी स्वामी की अच्छा अच्छा <coughs> ये भी एक जगह आपने कहा है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये त्रे सपना है आ, ये तीनों ही स्वप्न है इसका क्या मतलब इससे उठना मतलब ये कहा है त्रेस है, है? कहा नहीं नहीं पर देखा तो मालूम होगा त्रेस स्वप्न त्रे जागृत स्वप्न स्वती तीनों स्वप्न है वो किस में लिया है वहां पर वो आता है जाता है उतना ही है इस प्रकार अच्छा, अच्छा। यो शांति और सार आ, सारा। कुछ हो रहा है में दिमाग में <laughs> रुतम मतलब शास्त्र के अनुसार रहने वाला और सत्यम सत्य में जैसा हुआ वैसा ही रहना वैसा ही बोला ये है चंद्र तो है। वगैरा तो ऐसा भी बोला है सत्य मतलब जो दिख पड़ता है ऐसा नहीं है सत्य मतलब वो उसका डेफिनेशन भी ही दिया है भाष्यकार ने ये यद्रूपेण यम तद्रूपम न व्यभिचरित तत्सत्यम उसमेंशन को भी थोड़ा उम, अफेक्ट करके व्यावहारिक सत्य प्राथिप सत्य बोला है तद्रूपम न व्यभिचरित बोला है वहां पर ये पारमार्थिक सत्य बोला है, है ना लेकिन पारमार्थिक सत्य को न छोड़कर और जो कुछ अधिक पड़ता है उसमें पारमार्थिक सत्य का अंश है लेकिन वो पर पारमार्थिक सत्य स्वतंत्र पड़ता है उसको व्यावहारिक सत्य बोलता है तो एक दोनों सत्य हो रहे हैं ऐसा नहीं है यहां पर देखो अभी गोल्ड जो है पारमार्थिक सत्य है आभूषण जो है व्यावहारिक सत्य है। मतलब व्यावहारिक सत्य है। परमा को नहीं छोड़ कर नहीं रहता है, है वो वही है लेकिन वो हमेशा नहीं रहने वाला होकर न होकर अलग अलग प्रकार से दीख पड़ता है वो व्याहारिका सत्य में एक प्रकार से दीख पड़ता है लेकिन वो है ही, ही नहीं ऐसा नहीं है जो दीख पड़ता ऐसा नहीं है लेकिन है, नहीं है। लेकिन है, है। सत्य इसलिए हर को नहीं छोड़ा व्याव हर में बदल रहा है यहां पर दीख पड़ रहा है लेकिन बार बार सत्य को छोड़कर नहीं है अभी लोगों को जनरली कंप्लेंट रहती है कि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में भक्ति को थोड़ा सा हाईलाइट कम किया अनश्वरा सर्वज्ञाशंका मूर्खा नाम जो बोला वो कम बोला है सौ सुनाती है देखो कुछ ने समझकर बात करते हैं ना उनसे ज्यादा व्यवहार नहीं रखना और बात बोलने के करने के लिए ही जन्म लिया है ऐसे लोगों से फायदा क्या है कुछ लोगों को जीवन में मतलब भी नहीं है बोलते रहना गप्पा कोई छोड़ो आप ठीक नहीं कर सकते ऐसे लोगों को बहुत पाप रहने वाला ऐसा होता है पाप ज्यादा रहता है बहुत तीव्र है एकदम भक्ति के पराकाष्ठा है ज्ञान भक्ति के पराकाष्ठा है ज्ञान सका तो क्या कहना छोड़ देना और कुछ है ज्ञान तो क्रिया जो जो जो अपने का विवरण किया एंड धर्म उस समय अपने कुछ ज्ञान क्रिया ज्ञान क्रिया नहीं है ज्ञान मतलब क्रिया मतलब कुछ ना कुछ समझने का व्यवहार नहीं है लेकिन ज्ञान है देखो ज्ञान रहा वो समझने का क्रिया हो सकता है है ना लेकिन क्रिया रहना ही है ऐसा नहीं है क्रिया ना कर भी ज्ञान रहता है ज्ञान नहीं रहा तो क्रिया कैसे हो सकता है है ना इसलिए वो क्रिया रहित रहता है ना उसको ज्ञान बोलता है वह है नहीं ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि बाद में व्यवहार होता है ना उसके लिए जो ज्ञान चाहिए कहाँ से आया पॉइंट जो जो गैप वाला आप बता रहे थे कौन सा वो गैप गैप ज्ञान क्रिया कौन सा आपने इस्तेमाल किया था <coughs> ना प्राग्ञ में तुम कैसे को करते हैं क्योंकि जागृत स्वप्न में तो एक ज्ञान क्रिया चल रही है आहा... वो ज्ञान क्रिया वहाँ एब्सेंट है उसके एबसेंट से जब हम जागते हैं उसको आइडेंटिफाई करते इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं अब आपने दूसरी बात कर लिया परसों कही थी ये इसका दूसरा साइड से देखें तो हम ज्ञाता नहीं थे हमको प्रत्यक्ष हो गया उस समय मैं कुछ नहीं जान रहा था और ये जानने से हमको पता लगता है कि हम ज्ञाता ना होते हुए भी हैं हाँ। और ये एक बहुत बड़ा हम अगर ये समझ लेते हैं तो ज्ञान हो गया हमको क्योंकि विषय संबंध हमने छोड़ छोड़ दिया ना, ज्ञान नाच होने वाला नहीं है ज्ञान क्रिया नाश होता है ज्ञान क्रिया आरंभ होता है क्रिया मतलब क्या है समझना समझना शुरू हो सकता है समझना बंद हो सकता है लेकिन वो समझने के लिए जो आधार है वो ज्ञान कभी भी नहीं नष्ट होता वो प्राग्ञ जब है वहाँ पर भी ज्ञान है और स्वप्न में भी है और जागृत में भी है वो ज्ञान का व्यवहार जब इंद्रिय और मन के साथ होता है तब जागृत बोलता है सिर्फ मन से जब होता है तब स्वप्न बोलता है जब व्यवहार नहीं होता है तब सुषुप्ति बोलता है नहीं तो ज्ञान तो हमेशा है तो भूलना किसी तो ज्ञान तो किसी का ज्ञान तो देखो जो भूल जाता है वही ज्ञान नहीं है ज्ञान की वृत्ति है एक कुछ ना कुछ एक विषय है ज्ञान में विषय नहीं है ये समझने का सामर्थ्य है समझने की क्रिया नहीं है समझने की क्रिया के बाद जो उत्पन्न होता है वो उसको बोलता है विशेष ज्ञान किसी न किसी वस्तु का किसी न किसी विषय का ज्ञान वहां पर एक वस्तु है वो इसमें ये ज्ञान जो है विशेष ज्ञान वो ये एक प्रकार के छाया है कुछ ना कुछ वस्तु है इसकी छाया है क्या विशेष ज्ञान है ना इसलिए वो आ सकता है जा सकता है शब्द का क्या अर्थ है जैसे बुद्धि अंतः बुद्धिवृत्ति मतलब वो ये बुद्धिवृत्ति एक विकार है मतलब तो बुद्धि में कुछ ना कुछ विकार पैदा होता है ना एक वस्तु को देखते ही वो दरवाजा देखा दरवाजा का शैडो इच्छाया उधर आ गया है ना इसको वृत्ति ज्ञान बोलता है वृत्ति तो बोलता है इस की की है उसको है। है? ना वृत्ति तो ये का कुछ है? नहीं में नहीं, नहीं दृष्टि से का इसलिए नहीं मैं इसको नहीं जान जैसे दार्शनिक दृष्टि से वो इसका अर्थ है विश्वास दार्शनिक दृष्टि से दर्शन से हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर जो प्रत्येक शब्द है यहाँ पर इसका अर्थ है विश्वास नहीं प्रत्यय तो हाँ, प्रत्य, एक विकार सा है ऋषि का विकार एक है वो वस्तु का यहाँ पर मन में भी उसके अनुसार एक विकार आता है वो उसको वो प्रत्य बन जाती है प्रत्यय बोलता उसको वृत्ति बोलता है बुद्धि बुद्धिवृत्ति को ही बुद्धि प्रति बोलता है दोनों hmm. तो और प्रते और और प्रति प्रति में हम्म है है है बुद्धि बुद्धि बोलता बोलता प्रतीति मतलब इट इज नोन बाई दे ऐसा प्रतीति है ज्ञात है प्रतीति ज्ञान नहीं हाँ प्रती उसका ज्ञान प्रतीति है है ना के बारे में बोलता है वो प्रती एक विषय के बारे में होता है ऐसा प्रतीत होता है है ना वो ऐसा प्रतीत होता है ऐसा जाना जाता है वो जाना जाता है यहाँ पर प्रतीति बोलता है स्वामी जी अवस्था तो रहे की विमर्शा करके हम साक्षी तक पहुंच जाते हैं तो फिर साक्षी से आगे कैसे बड़े तुरियते आप कहते हैं साक्षी तो भाई नॉट सर्वा कैसे जाए साक्षी सर्वाग भाव तक साक्षी में और कुछ है हाँ है।, है, ना वो इसकी साक्षी ऐसा होता है वहां पर ऐसा कुछ नहीं है साक्ष्य का अभाव हो जाता है हाँ। पे नहीं तो नहीं, नहीं, नहीं। अभाव तो साक्षी, समझ आप साक्षी समझना वेदांत नहीं है आप साक्षी ऐसा हाँ। आपको मालूम है आपको क्या है आपको साक्षी आप जिसका साक्षी आप नहीं है सब कुछ बाद वाला देख रहे हैं बाहर वाला इंदिरों को देख रहे हैं बुद्धि को भी देख रहे हैं बाद में क्या है सब कुछ आपके लिए सबका साक्षी आप ही है ना लेकिन साक्षी ऐसा कब आता है वो और एक विषय है तो साक्षी ऐसा आता है द्वैत है पे हाँ रिलेटिव है द्वैत है, द्वैत है। लेकिन वहां पर विषय नहीं कर स्वतंत्र रूप से इतना ही बोला वो ज्ञान है वहां पर साक्षित तो नहीं रहता ये साक्षी का एक जो जो है वो आ, है वो हम कैसे ना ठीक स्वरूप है स्वरूप है। है। मैं साक्षी हूँ कौन समझ रहा है मैं साक्षी हूँ कौन कोई समझ रहा है ना वो है वो। समझ रहा है ऐसा बोला तो फिर एक बार व्यवहार आ गया मैं साक्षी के बारे में है। है। हाँ। कब बारे में में है, है। है। बोध? साक्षी को ऐसा जानना आखिर नहीं है तो आपने क्योंकि साक्षी ऐसा बोला तब और कुछ बाकी है ऐसा हो जाता है तो उसको लास्ट मानते हैं वो, वो भी योग मांडिक में भी भी आजकल वैसे जो जो मॉडर्न होते हैं उसमें भी भी साक्षी है। तत्व तो तो कहते तो <laughs> <laughs> सिर्फ साक्षित्व का वो खंडन क्या है साक्षित्व नहीं है यहाँ पर मांडिका बोल रहे ये उपासना मंत्र है, ये कर्म मंत्र है या जो और को कर्म समझ के आप क्वेश्चन पूछ किया मेरे है नहीं। तो उपासना मंत्र उपासना में सिर्फ मानसिक कर्म है कर्म में शारीरिक कर्म भी उसके साथ है वहां पर सिर्फ मानसिक है ठीक है पासना और जो जो आपने है इसमें इसमें हम अब ओम ओम पे आलंबन आलंबन करते हैं कि ही ही ब्रह्म है है है इसलिए वो ठीक साथ उसको रिलेट करना अब उपासना का वह हम स्टेज समझना सब चाहें किसी ने एक प्रतिमा या शालिग्राम पे विष्णु भाव लिया और पूजा की वो उपासना के बाद कर, -कर के का, के क्या स्टेज आता है कि उसको ये प्रतीक कुछ छोड़ना पड़ेगा वो क्या है है है देखो जब तक प्रतीक है, प्रतीक किसके लिए रखा विष्णु का विकास ना? ना। को रखा है ये प्रतीक, प्रतीक को छोड़ कर उसके बारे में ही सोचते रहा विष्णु के बारे में विष्णु के बारे में ही सोचते आलम वो आलमबन अलग अलग प्रकार का होता है एक विकार को ऐसा रखता विकार के है विकार उसके स्वरूप में भी नहीं है देखो उसको ही चिंतन करता है सपोर्ट कुछ नहीं लेता वो आलम्बन में सपोर्ट है वो छोड़ के जब करने लगा नहीं आलमबन में सपोर्ट सपोर्टी ये प्रतीक में हाँ, प्रतीक में, में सपोर्ट नहीं, सपोर्ट नहीं है डायरेक्ट उसी के को, हाँ, को। उपासना पर बोलता अच्छा उसके साथ रहता है है हाँ, उसके साथ रहता प्रतीक में व्यवहार भी हो सकता है पूजा करना ऐसा हो सकता है अच्छा, और आ, उपासना से वो निधि हो सकेगा कि ये उपासना का फिर ये देखो उपासना से चित्त शुद्धि ही हाँ। चित्त शुद्धि के बाद ही विचार में जाने का, सामर्थ्य, हाँ। सामर्थ्य और जब जब कल कहा है ज्ञान मार्ग में इसकी किस जरूरत नहीं है सीधे विचार में भी जा हा? सकते ज्ञान मार्ग के लिए सीधे विचार में भी जा सकते हैं श्रवण मनन निधि क्या बोला आपने क्या अभी कल जो बताया ना हो कि हाँ। डायरेक्टली भी लेकिन अच्छा, जन्म में हाँ। क्यों होगा ऐसा देखो तो रामदेव वो गर्भ से आती तैयार था पिछले जन्मों में क्रिया होगा होगा कि किया मतलब वो जो हम ऐसा कर कर लेते कर लेते हैं हैं लेकिन क्या हम एसर्ट नहीं कर सकते कि उसने पिछले जन्म में किया था नहीं तो इतना फर्क नहीं आ सकता है ना एक एक जीव को अलग अलग जीव को इतना फर्क है तो कर्म उपासना और निधि इसमें कैसा कनेक्शन है कर्म में ओ अलग अलग वस्तुओं का आलम्बन भी होता है यू हैव टू टेक सपोर्ट कर्म में ओ अग्नि है, है आज है फूल है लेके आता हूँ पूजा करता हूँ माला डालता हूँ ये कर्म है उपासना में सिर्फ मन में ही होता है, है ना और इससे थोड़ा सूक्ष्म है सूक्ष्मतर है उपासना लेकिन उपासना सब लोग नहीं कर सकता है क्योंकि उपासना को बहुत समय तक मन में उसी को रखना जरूरी है ऐसा नहीं रख सकता इसलिए आम लोगों को कर्म को रखा है है ना? थोड़ा इधर उधर जाते रहने पर भी याद आता है ना सामने कर्म करते करते धीरे वो उपासना का अधिकारी हो जाएगा। तो जो है, वो कर्म करता है और उपासना आरुण को तो उपासना भी नहीं करना ना। आरूढ़ हाँ। तो हाँ उपासना उपासना जरूर कर कर सकता है। उपासना कर, सकता, नहीं, है। उपासना भी कर सकता है। है। नहीं, नहीं, भी लेकिन ये और का थोड़ा सा देखो, है। चाहता है कि मैं वहाँ पहुँचू इसलिए वो कर्म करते रहना है हाँ। कर्म करके जब उसकी कर्म संस कर लेता तभी वो आरूढ़ होता है हो सकता है लेकिन कर्म को छोड़ने के बाद भी उपासना भी कर सकता है आरूढ़ भी कर सकता है कर्म को छोड़ा है लेकिन उपासना भी रह सकता है लेकिन वो श्रवण मनन निधि ध्यासन भी उसका हाँ चलेगा।, चलेगा लेकिन आरूढ़ उसके बाद भी उपासना के बाद भी ज्ञान को लौटा वो हो सकता है तब उपासना भी नहीं है ज्ञान में ही रहता है ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा ये क्लियर नहीं हो रहा होने के बाद तो फिर आरुरुक्षु के लिए कर्म और उपासना दोनों की आवश्यकता नहीं केवल कर्म की आवश्यकता है किसको आरुरुक्षु होने के लिए योगा हो गया तो उपासना उधर चली जाती है की अरुक्ष में उपासना रहती है में उपासना रहना बहुत मुश्किल है अच्छा में नहीं नहीं नहीं कर्म कारण कुछ कुछ ना करते रहना तो रह रह सकता सकता एक ये कर्मांतर का उपासना तो जो होती है हा? कर्मांतर का उपासना तो वैदिक जो उपासना कर्म वगैरह जो बोला है वो जो उपासना है वो तो में भी हो सकती है ना हा? तो जी वो जो पूजा करते करते यज्ञ भी तो एक विष्णु तो तो नहीं, नहीं, लेकिन सिर्फ सिर्फ मानसिक कर्म है मानसिक। तो ये होता है और योगा उपासना होती है कर सकता है लेकिन यहाँ पर इसमें तो ये बना है ज्ञान को ही आ गया छठा अध्याय में ज्ञान के बारे में ही बोल रहा है उपासना के बारे में नहीं उपासना के बारे में नहीं बोला है शम जो उपासना का भी श्रम करना पड़ेगा उपासना को भी शम करना पड़ेगा हाँ उपासना किस प्रकार भी उसमें भी है देखो उपासना भी कुछ ना कुछ इच्छा के लिए कर सकता है मैं ऐसा होना वैसा होना सिर्फ भगवान का अनुग्रह के लिए किया है ना वो भी उपासना ही है हा लेकिन वो कुचने रख के भगवान का चिंतन करना जो है है ना सिर्फ चिंतन करना वो ज्ञान की दृष्टि से वो आरूढ़ है उपासना और भक्ति में कोई क्लियर कर डिफरेंशिएशन हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं देखो उपासना हो कर्म हो भक्ति बेस है दोनों का बेस है भक्ति हो उपास कर्म हो उपासना हो दोनों में भक्ति आवश्यक है भक्ति का एक रूप नहीं ठीक है इसलिए बोला भक्ति दोनों में ही भक्ति ही है कर्म करने के लिए भक्ति नहीं चाहिए क्या उपासना करने के लिए भी भक्ति चाहिए है ना इसलिए भक्ति जो है ऑलमोस्ट आखिर तक है ऑलमोस्ट आखिर ऑलमोस्ट मतलब क्या है वो ज्ञान हो गया बाद में भक्ति का प्रयोग नहीं होता है उस पद का प्रयोग मतलब नहीं है भक्ति मतलब ही व्यवहार है मानसिक व्यवहार है मानसिक व्यवहार है, तो तो है, तो है। वहाँ तो तो पर चार बोरा तो तो तो है, तो है ना तो वो भी है। नहीं की भक्ति व्यवहार नहीं है वो भी व्यवहार की भक्ति व्यवहार नहीं है बाकी दिनों का वहाँ पर क्या एक होकर सोच रहा है ना ज्ञान भक्ति एक होकर ही सोच रहा है एक होकर सोच रहा है भक्ति की भावना सोच रहा है ऐसा नहीं होता अंतर को नहीं देखता है इसमें अंतर नहीं भगवान में अपने में, अच्छा, में। इसलिए ऐसा है जी ऐसा जाता रहता, ऐसा हो जाता है। इसलिए पॉइंट में ऐसा द्वैत तो नहीं हो सकता तुम ही मैं मैं तुम जो हो हाँ अन्य भक्ति हाँ अन्य भक्ति है ना अन्य नहीं है इसलिए बहुत समय आबाद में आदत हो जाता है छूट जाता है ऐसा अंतर किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता की पराकाष्ठा ही ज्ञान है भक्ति के पराकाष्ठा है ज्ञान हो भक्ति नहीं तो ये कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता इसमें भक्ति नहीं तो किसी प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकता वो प्रापंचिक रूप से आगे बढ़ने के लिए भी भक्ति चाहिए है ना इसमें क्या नहीं, भक्ति का ये स्टेटस ज्ञान पूर्व भक्ति तो हाँ तो बाद तो मान में भी बाद में क्या होता है बाद, तो में, तो बाद में भी में क्या होता है कितना है जाता है ये। हाँ वहां पर एक होने तक जाता है ऐसा जाता है हो जाता है ये साक्षात्कार भाव भाव ये ये जो तीन साक्षात्कार भाव, भाव, भाव, तो उसका सही इस्तेमाल कब होता है? देखो, देखो। ओ ब्रह्म को जानते ही हम ब्रह्मास्मेश ज्ञान होते ही सरा हो में आ जाता है क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है ब्रह्म को छोड़कर कुछ भी नहीं है सर्वं सर्वंखल ब्रह्मा मैं ब्रह्मों जब समझा सब कुछ वही होता है वो सर्वात्म भाव है इसलिए सर्वात्मा ज्ञान का फल है ऐसा भी कह सकता है सर्वात्म भाव ही ज्ञान है ऐसा भी कह सकता है आपको थोड़े एक्सप्लेन करने के लिए ओ, ज्ञान का फल ही ऐसा सर्वात्म भाव से बोल सकते हैं है ना इसलिए सर्वात्म भाव में स्वरूप ज्ञान में फर्क नहीं है सर्वात्म भाव स्वरूप एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन है, है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है hmm. क्योंकि हमेशा अंदर ही रह जाता ऐसा नहीं है क्योंकि प्रारब्ध से बहिर्मुख होता ही है जब बहिर्मुख होता है तब तो द्वैत ज्ञान नहीं आता है द्वैत सा व्यवहार दिख पड़ रहा है लेकिन द्वैत ज्ञान नहीं रहता वो खाने के लिए जाता है तो कुछ ना कुछ काम करता है ना तब तो क्या भेद ज्ञान है क्या उसका ऐसा लगता है ऐसा नहीं है और जो साक्षात्कार बोलते हैं वो पद का यथार्थ कौन सा है साक्षात्कार मतलब अनुभव में आ गया वहां पर वो भक्ति भाषा में भी भगवान का साक्षात्कार हो गया दर्शन हो गया इस शर्त में भी एक आता है है ना खुद हो गया इसका अनुभव में आ गया साक्षात्कार हो गया विद ऑल माय एंड रिस्पेक्ट टू शिवानंद जी महाराज रीड हिज यू नो लाइफ एट बोला है कि मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ गिवन अ डिस्क्रिप्शन तो अभी वो साक्षात्कार कृष्ण का, कृष्ण के रूप का कृष्ण के रूप का साक्षात्कार उसको हुआ और फिर बाद में बोलते हैं कि उसको जीवन मुक्त का स्टेटस हुआ ऐसा नहीं है कृष्ण का दर्शन होने के बाद वो आया होगा स्टेज इवन रूप बिकम्स ना ऐसा नहीं है देखो बहुत भक्तिभाव से ऐसा किया है तो कृष्ण का दर्शन भी हो गया होगा बाद में उसके अनुग्रह से ये जो मोक्ष ज्ञान आत्म ज्ञान जो है वो भी हो गया होगा फिर उसमें वहाँ पर ओ, ऐसा कुछ नहीं है कुछ नहीं है। That later is the evolution of the former. आ, ये तो ठीक है हा, हा। मतलब कृष्ण दर्शन के बाद पूरा पूरा ऐसा हो गया ऐसा हो सकता है so, जीज़ी जीज़ी। <coughs> फिर उसके करने के लिए कृष्ण कृष्ण दर्शन दर्शन वो दैट दैट दैट आल्सो बिकम्स नॉट नॉट बी करेक्ट हुआ इसलिए मुक्त बन गया ऐसा भी हो सकता है ऐसा हो सकता है आत्मज्ञान आ गया।, तो इसमें सा ये में। दर्शन हो गया और मुक्त हो गया ये ठीक है कृष्ण कृष्ण दर्शन दर्शन हो गया आ गया फिर मुक्त आ से फिर से डायरेक्ट नहीं समझा नहीं समझा कृष्ण का साक्षात्कार मतलब क्या है कृष्ण को देखा है ना कृष्ण को देखा बोलते ही अलग हो गया नहीं मेरा कहना है कि जगत को अलग देखा जगत की अलग देखी तो ठीक है है लेकिन भगवान जो भगवत है उसको यदि अलग से देखा भी, तो भी और फिर आवश्यकता है क्या जरूर है जरूर है <laughs> <laughs> देखो क्योंकि देखो ओ सिर्फ जो लोग कुछ ना कुछ पूछा है उनको भी दर्शन हो गया है है नहीं ध्रुव है ध्रुव को तो दर्शन हो गया लेकिन ध्रुव को ज्ञान नहीं मिला जी ध्रुव को ज्ञान नहीं था और गोपिकाओं को गोपिकाओं को क्या हो गया मैं नहीं जानता हूं क्योंकि बहुत प्रेम से रहा इसलिए बहुत अच्छा ही रहा उसमें समझे नहीं है लेकिन ज्ञानी बन गया है नहीं वहां पर मैं तो एविडेंस नहीं देखा लेकिन बहुत बड़े क्योंकि हमेशा उसकी चिंता में ही रहे नहीं इसका प्रॉब्लम यह था कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है तो भक्ति से मुक्ति नहीं हो सकती है। नहीं जी, नहीं जी। नहीं जो भक्ति है, एक मिनट है देखो तो जी वो भक्ति से ही ज्ञान होता है ज्ञान से भक्ति होता है ऐसा नहीं है भक्ति से ज्ञान होता है ज्ञान मिलना है तो भक्ति होना ही है बिना भक्ति बिल्कुल नहीं हो सकता है यह तो स्पष्ट है लेकिन ज्ञान मतलब क्या है वो फिर एक बार उधर अंतर को देखा अभी भक्ति में है अंतर नहीं तब ज्ञान है मुझे ये कहना कि साक्षात्कार हो गया, like बुद्धि में एक इमेज है है है हमने इतना ध्यान ला रहा बार-बार हमें लगा कि कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, ठीक like हमेशा मैं चीज को सोच रही हूँ इसलिए ऐसा नहीं है हमेशा सोचते रहा दर्शन भी होता है भगवान की कृपा से भगवान की कृपा दर्शन भी होता है ऐसा नहीं।, नहीं है नहीं। सुनो सुनो बोलता बोलते बुद्धि से ही देख रहा है लेकिन स्वप्न में भी क्यों नहीं हो कभी आप भगवान को देखा नहीं ना है ना देखो वो स्वप्न में स्वप्न में भी कुछ भी हम कल्पना कर सकते हैं लेकिन भगवान को देखना भी एक गुर, कृपा है स्वप्न में क्या भगवान को देख सकता है? इसलिए स्वप्न में देखने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए <laughs> With all apologies, I am becoming little personal. जब अयोध्या में मैं था आपके साथ पढ़ रहा था आपसे तो उस दफा दो दफा मुझे अवस्था में विचार विमर्श हो रहा था वो ऐसा कभी स्वप्न पहले नहीं आया था तो ये, ये, ये, क्या ये, ये अच्छा है इट्स अ डेवलपमेंट इट्स डेवलपमेंट इसलिए स्वप्न में भी क्यों हो वो भगवान का दर्शन हुआ बहुत बड़ा पुण्य है सामान्य नहीं, नहीं है ये जागृत में होना छोड़ो लेकिन स्वप्न में होना भी बहुत बहुत वो एडवांस स्टेज में हो सकता है normally the crown is such that huh? we see the crown is such that we see dwaitam then visistha dwaitam then abdwaitam that is how we progress jandaule but very interestingly I don't know, maybe it is in the scheme of things पहले आरिशंकराचार्य जी abdwaitam का ये he had done and then visistha dwaitam had come Then, uh, थे थे <laughs> ना पर भक्ति से ही आरंभ होता है ज्ञान मतलब भक्ति के पराकाष्ठा है भक्ति को छोड़कर और कोई सिर विचार करके मैं जान लेता हूं ऐसा बोला तो ये कुछ नहीं जानता भक्ति से मन एकदम आर्द्र हो जाना शुड बिकम सॉफ्ट विद भक्ति ओनली धन आगे बढ़ सकता है नहीं तो नहीं इसलिए वहां से शुरू करके यहां पर लेके आता है देखो भगवान का क्या है वो पूछते रहा पूछते रहा जो कुछ पूछते है, देता कुछ तो छोड़ो मैं आप में एक हो जाता हूं पूछा वो भी देता है <laughs> ना बाद में अंतर ही नहीं है इसलिए उसमें एक होने के लिए भी उसका अनुग्रह चाहिए बिना भक्ति डेफिनेटली you कॉन्ट की वन स्टेप फॉरवर्ड गारंटी है अथा तो भक्ति व्याख्या सात परम प्रेम रूपा डेफिनेशन दे दिया अत्यंत प्रेम से भगवान को देखना प्रेम से देखना वहां पर डर से देखना अलग है क्या कुछ ना कुछ हो जाएगा ऐसा करता नहीं है प्रेम से देखना एक है, एक भी ये ना उसमें, और एक सूत्र है अच्छा वहां पर तो अन्य बाद में आता है परम प्रेम रूपा है ना वहां पर थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते सबको प्रेम रहता है <laughs> किसी को प्रेम नहीं है ऐसा नहीं होता है क्योंकि भगवान ही सर्वत्र होने से आप ठीक तरह से बरवा उनको प्रेम किया सबके ऊपर प्रेम आता है क्योंकि सब में वही है ना स्वामी भक्ति इसको कहते हैं उसको देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का जैसे मुर्गी बजाने वाला स्वरूप है या कुछ भी इस प्रकार का दिखेंगे सर्व सर्व में नहीं वो तो देखो, देखो वो वो देखो तो वो तो होता ही ही है ऐसा जी यहाँ पर हर एक में भगवान ऐसा ये भी है अभी भी द्वित भाव ही होता है सर्वत्र उसको देख रहा ऐसा है ऐसा है लेकिन शास्त्री क्या बताता है भगवान ये ही है उसको छोड़कर और कुछ नहीं है इसलिए मैं इसमें इसमें देखा इसमें देखा, इसमें देखा ऐसा बात भी नहीं है सब कुछ वो ही है अच्छा। उसको और कुछ चाहिए नहीं इसको भगवान का दर्शन कहना चाहिए हमको उसको बोलता है सर्वात्म भाव उसी को बोलता है सर्वात्म भाव आत्म भाव है और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है थोड़ा सा देखो ओ भगवान कृष्ण ऐसा रक्कर में भक्ति ही है द्वैत है इसकी पराकाष्ठा ही है कुछ नहीं मुझे भी कुछ भी कुछ कुछ हो सब, सब कृष्ण ही है सब कृष्ण ही आनंद की दृष्टि से हाँ रस की दृष्टि से आनंद की दृष्टि से देखेंगे हा? तो आत्मा का दर्शन सर्व सर्वात्मा भाव करना और भगवान श्री कृष्ण का जो माधुर्य रूप है वो सब दूर देखना इसमें मन की उसमें क्या देखो, ये क्या देखो नहीं नहीं उच्चतर भावना है ऐसा नहीं है देखो उच्चतर है उच्चतम नहीं है कुछ भी फर्क नहीं देखना फर्क देखा तो मैं अलग हूं ऐसा है ना क्या अलग है उससे मतलब कुछ भी नहीं ना मैं मैं मैं मैं मैं ही नहीं वो ही तो। आ, मैं ही नहीं ए, नहीं नहीं नहीं सिर्फ है है है है है है वाली बात भी तो ऐसा ये ये ये तू बोलता ना बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट अच्छा, अच्छा। कौन भक्ति करने को वो ये कि ना इसलिए भक्ति करना भक्ति व्यवहार बोलते ही बहुत अच्छा है उसमें गलत ऐसा नहीं है लेकिन पराकाष्ठा नहीं है वो ये कही है इसलिए भक्ति कौन किसको नहीं ये थोड़ा क्वेश्चन इसलिए आता है कि भगवान ने आखिरी में कहा माम एकम शरणम तो माम तो भगवान हो गए ना हाँ और जो शरण आ रहा है वो तो अर्जुन हो गया ना इसके बाद तो गए नहीं भगवान खत्म कर दी गीता नहीं जो कुछ बोलना था वो बोल दिया क्षेत्र जिन चा माम विद्य क्या छोड़ते हैं क्या कहा रखा है आपने आखिर में ये तत्व समझने के लिए आप मामम चरण अहंवा स्वरूप क्या पाप है सब कुछ होने के बाद मोक्ष बोलते ही और फर्क रखा है हाँ। सर पापे जो बोला है है ना इसका मतलब क्या है पाप भी रहता है। पाप भी भी रहता रहता है है सब कुछ मोक्ष जो बोला मुझे शरण हो जाओ मैं पूरा, पूरा पूरा आपको साफ करके मेरे अंदर ये कर लेना मेरा काम है क्योंकि ऐसा देखा तो वास्तव में हम कौन है वी आर सोल लेस देन लेग्लिजिबल नेग्लिजिबल वी आर नथिंग नथिंग मीन्स नथिंग मींस नथिंग बट वी आर थिंकिंग टू मच ऑफ आर सेल्फ है ना यही बड़ा दोष है इसलिए एकदम हैंड्स अप करके भगवान बचाओ हमको ऐसा बोल दिया वो कर लेता है वो कहां तक लेके जाता है अपने में ये बनाता है वहां तक लेके जाता इसलिए ओ ज्ञान साधना में भक्ति रेव घरी ऐसी अर्थ है कि मैं तुम्हें आत्मज्ञान देकर मुक्त श्या वही है मैं ही दूंगा ज्ञान देने वाला मैं ही हूं देखो ओ, ऐसा ही देखो जी न से पुनरावर्त थी है ना लेकिन हम क्या हम देखते हैं जी भगवान व्यास जैसा जन्म ले रहे हैं है ना क्या कोई भगवान व्यास ज्ञानी नहीं है ऐसा बोला तो वह पागल है छोड़ा। लेकिन व्यास जी हिम क्या कहते हैं आखिर में देखो तो अभी कुछ बाकी है बोलता है अभी कुछ बाकी है बोलता है भगवान व्यास है ना इसका मतलब क्या है ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है ज्ञान होने पर भी वो स्वीकार करना उसमें हा, हाथ में है इधर और कुछ दिन तुमसे थोड़ा काम होना है ऐसा बोलता है सब कुछ तुमको ज्ञान है तो भी मैं लेने के लिए थोड़ा इंतजार करो तुमसे थोड़ा काम कराना है ऐसा बोलेगा तो ज्ञान होने के बाद भी काम करा सकता है ना भगवान वही बोल रहा हूँ ना नहीं, नहीं कुछ ना कुछ रखता है नहीं तो जन्म नहीं आएगा जन्माने के लिए कुछ लखना ही ऐसा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अवतारण किया अवतार अलग है अवतार अलग है व्यास को भी तो भगवान बोलते हैं। जी ये बात अलग है अवतार नहीं कह सकते ना, ना ना, ना, ना, ना, ना जी उनका अवतार नहीं जैसे भगवान का अवतार होता है वैसे जी ने वगैरह का नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं वो अवतार लेने वाले भगवान भी है, जी है ऐसा ऐसा, ऐसा बोल नहीं सकता भगवान अवतार लेने वाला पर क्या है ये सब कुछ जानता है वो ज्ञानी नहीं है ऐसा बोला तो अक्ल नहीं है से ज्ञानी कोई हो सकता है लेकिन ओ भगवान चाहता है और कुछ काम से होना है क्योंकि ताकत वाला नहीं रहता इतना ताकत वाला कौन मिलता है जी इसे उसको थोड़ा में में रखता है ए, बाद आ ना जाओ क्या, क्या हो गया ऐसा बोलता है में है जी ज्ञान कुछ भी नहीं माँ ये सब आधिकारिक पुरुष है सब कुछ हो गया है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रखता है, टेका रखता है भगवान ही रखता है में कंटिन्यू फॉर सम सोर टाइम इसलिए ओ व्यास जी कहते हैं थोड़ा राग नहीं पूरा नहीं नष्ट हुआ ऐसा बोलता है।, <laughs> क्या है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं. या बार बार बोलता है उसको वहां पर को देखते ही स्खलन हो गया इसका मतलब याची में दोष देखना ऐसा नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये भगवान कुछ भी कर सकता है है <laughs> <laughs> ना ए, ले लो थोड़ा काम कर लो मैं ए, क्या नहीं देख लेता हूं परवा नहीं तुम काम करते रहो <laughs> ऐसा बोलेगा नहीं इसका ये आ, जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान से मुक्त नहीं नहीं नहीं होता भगवान ही ही ही उसको मुक्त कराएंगे। उसमें है, है, है ना उसे काम लेना है है ना तब क्या हो सकता है उसको बार बार जन्म देता है वशिष्ठ जन्म लेता है व्यास जन्म लेता है को अभी खत्म नहीं हुआ है फिर एक बार सप्तर्ष होना बाकी है जानते हैं आप व्यास को अभी भी मुक्ति नहीं है जी श्री तो बड़ी गड़बड़ी जो अच्छा है उसको भगवान काम करना है ठीक है हो गया आप आना तो गारंटी है लेकिन अभी थोड़ा कम करते हो रिजर्वेशन दिया कंफर्म कंफर्म हो गया स्वामी में कई मतलब क्या है कि नाम में ब्रह्म कहा भगवान के नाम जब करते हो नहीं वो भी रख सकता है नाम के आधार पर जो कुछ करता है वो भगवान ही है इसे वहां से शुरू करना में शुरू होता है वहां से मतलब, मतलब, मतलब, मतलब, नहीं, नहीं मतलब, मतलब तो विष्णु बुद्धि रखती है, या नहीं ये? है ऐसा है नाम में भी रखना मतलब भगवान का जो नाम नाम अच्छा ये नाम का प्रसंग में आ गया का उस समय भी था हमेशा रहता है जी नाम क्या ओंकार कुछ क्या करता है ओंकार क्या है अव्यक्त अव्यक्त है है है नहीं व्यक्त भी भी हाँ जैसे हम भगवान राम राम का नाम बोलते हैं बोलो जी देखो उसी को ओ पुराने में अलग अलग अलग अलग प्रकार के बोलते हैं भगवान को आकार नहीं है लेकिन आकार लेता है वो भक्तों का अनुग्रह के लिए ऊपर अनुग्रह के लिए लेता है उसमें क्या हो गया उसको कुछ नुकसान नहीं है उसको अनुग्रह करने के लिए लेता है स्वामी स्वामी उपासना इस हायर हायर तो आपने एक जगह वेदांत में कहा है कि जैसे पहुंच गया है और। देखो वो सिर्फ लोगों को रास्ता दिखाने के लिए करना अलग है साधना के लिए वही रखना अलग है अच्छा अच्छा मैं क्या बहुत अच्छा एक सन्यासी को देखा बूढ़ा बूढ़े है ना वो पूजा था, था। अच्छा ब्राह्मण भी है जानता था पूजा कराता था, था है ना मैं बहुत अच्छे आदमी उसमें समझे नहीं है मैं उधर नहीं जानता था वहां पर ए, पानी आता है ना एहसास जाने का अभिषेक करने के बाद वहां पर मैंने वहां पर कभी नहीं गया था क्रॉस कर लिया <laughs> उसको खूब गाली दी मुझे <laughs> क्या बोलता है शास्त्र के बात करता है एक क्रॉस कर रहा है क्या जानता है कैसा <laughs> गाली दी <दिया>। बुढ़े <laughs> महाराज ने नहीं, नहीं देखा नहीं समझा यहाँ पर आदत नहीं है ऐसा छोड़ना आदत नहीं है दक्षिण में यहां पर जगह खाली है मैंने ऐसा कर लिया क्या वेदांत के बात करता है क्या है <laughs> तो खूब <खुँँ> गाली सी <laughs> बाद में हो गया बाद में फिर एक बार हंसने कुछ शुरू कर लिया <laughs> है ना इसलिए ओ वहां पर ओ, अच्छा ज्ञानी अच्छे ज्ञानी होने के बाद भी ओ लोगों के रास्ता दिखाने के लिए कुछ करता ही है क्या हो गया लेकिन उसमें नहीं नहीं रहता है। नहीं रहता है शुद्धि में अहंकार होनी ही चाहिए ही जाए। और अहंकार को शुद्धि बोल सकते ने निवृत्ति को अंतकरण बोला मतलब क्या है अंतकरण की निवृत्ति हो जाना है ना निवृत्ति होने के लिए साफ होना पहले है है ना इसलिए अंतकरण को हमेशा शुद्ध रखने के लिए कोशिश करना देखो ओ, यहां तक आने के बाद अशुद्ध रहता ऐसा नहीं है लेकिन संस्कार के बल से अशुद्धता कभी कभी कभी कभी आता रहता है है ना इसलिए वो हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा हमेशा ही ये क्षण भी छोड़ना नहीं है आते ही वो भगवान के पास चले जाना बचाओ मुझे ये छोटा कोई कोई छोटा बच्चा वो कोई ऐसा आ गया तो डर के मां पास माँ के पास चला जाता है ना धरसे ऐसे ये एकदम चले जाना बाब बार बार बार बार करते रहा ठीक होता आ रहा है ना इसलिए पूरा पूरा अहंकार राहित्य के लिए निष्काम कर्म रखा है निष्काम से क्या होता है मैं ये कुछ ना कुछ हूं ऐसा ही रहता है नहीं मैं कुछ भी नहीं है ऐसा मालूम होता है मैं कौन है कि ये कृष्ण में क्या है जी ओ ऐसा ऐसा वो ब्रह्मांड है मैं क्या हिसाब है अगर चला गया यू टेक द टाइम स्पैन आई एम नॉट इवन अ फ्लैश इन द दैन नथिंग इतना घमंड रहता है लोग अज्ञान का प्रभाव है है ना इसलिए वो हमेशा कभी न कभी ओ, मैं थोड़ा कुछ हूं ऐसा भाव रहता है ना उसको हटाना ही हटाना पूरा पूरा हटाना यह लड़ाई जो है बहुत मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा इसके बिना तत्व तो समझ में नहीं आएगा ये अहंकार राहत पाने के लिए एक काफी मुझे लगता है कि काफी बड़ा सहायक हो सकता है कि भगवान सृष्टि करता है भगवान के बिना सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है लेकिन वेदांत भगवान को सृष्टि करता नहीं मानता वो अकरता ही मानता है तो, हमारे वेदांत में अ? भगवान को सृष्टि करता नहीं माना ना अकृता माना उसको ठीक है उसके अध्यक्षता में प्रकृति सब कराती है ऐसा माना ठीक है यदि भगवान को करता मान ले तो अहंकार राय में बहुत बड़े सम्मान मान। मानो कौन तो बोला ये ये नहीं माना तो उधर नहीं जा सकते है वो सबका करता ऐसा मानने के बाद भी वो करता ऐसा मालूम होता है जी यू आर पुटिंग दूसरा सूत्र जो आएगा उसमें तो the, uh, house, बार बार जोर देकर शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो करता नहीं, यता है नहीं उसके उससे आया हुआ है। वो करता नहीं है भगवान कर, की ने, बोलते हैं ना वेदांत वेदांत अरे में कुछ भी बोलने दो जी वो करता है या नहीं है का क्या है हाँ, करता नहीं है क्या हाँ, करता फिर क्या उसको। इस, तो हाँ इसलिए वो करता है करता ही सर रखो वो बाद में समझने समझने के लिए बाद में होता है और वहां पर जो है ये क्या होता है मालूम है छोटा बच्चा युवक जैसा व्यवहार किया तो गलत जैसा होता है वैसा हो जाता है समझ आ गया ना आपको एक बालक युवक जैसा व्यवहार किया ये कितना बदमाश है बोलता है उसी प्रकार हम जब सिद्ध नहीं है ये ज्ञान को तब तो वहां से खींच के लेके आया उसको बोला तो बदमाश बोलेगा सिद्धांत और क्रम में जो कंफ्यूशन है आ, तो देखो इसको बोलता है आखिर में सिखाता है अध्यारोप अपवाद उसमें कुछ भी नहीं है ये ठीक है क्योंकि वो एक ही है उसको छोड़कर वो कुछ है ही नहीं है ना लेकिन अभी क्या हो रहा है ये सृष्टि भी अध्यारोप है अध्यारोप मतलब क्या झूठ है क्या अध्याय झूठ नहीं है लेकिन स्वरूप में नहीं है स्वरूप में नहीं है स्वरूप में, में नहीं मतलब क्या है? व्यवहार स्वरूप में नहीं है लेकिन व्यवहार में स्वरूप है कार्य कारण तो नहीं बोलता है ना जी कार्य कारण से अलग नहीं है लेकिन कारण कार्य से अलग है बोलता है नहीं वही है व्यवहार में स्वरूप के बिना व्यवहार नहीं चलेगा लेकिन स्वरूप में व्यवहार नहीं है इसका लॉजिकल कि जिसे कार्यक्रम बोला आखिर क्या है आखिर में वही है कुछ नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ वही है, है। अच्छा। वही है कुछ नहीं हुआ वो जैसा है वैसा ही है वो मतलब कौन है बोलो कुछ नहीं हुआ आप बंद में भी नहीं पड़ा कुछ नहीं हुआ लेकिन मैं बंद में भी नहीं पड़ा मैं अभी जो है मोटी की है ऐसा में जो कुछ चाहता हूं उसको करते रहा इसका मतलब क्या है वहां पर बंध भी नहीं है कुछ भी नहीं नव ध्वन चोत्पत्ति नव साधका बोलता है ना वहां पर है स्वरूप में इसलिए आसान से समझ सकता है उपादान कारण कार्य को समझो हेस्टू मालिक्यूल्स में बर्फ भी नहीं है पानी भी नहीं है भाप भी नहीं है लेकिन बर्फ पानी भाप में हेस्टुआ है ये बिना हिस्टुआ नहीं रह सकता है ना वहां पर हेस्टुआ के बारे में बोलता है बर्फ भी नहीं बाज भी नहीं कुछ भी नहीं पीने का नहीं कुछ भी नहीं बोलता है अभी हो रहा है ना इसका मतलब क्या है क्या झूठ बोल रहा है सृष्टि झूठ नहीं है जी सृष्टि स्वरूप में नहीं है हेच टू में बर्फ नहीं है लेकिन बर्फ में हेचटू है बर्फ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हेस्टुअ बट हेस्टुअ इज डिफरेंट फ्रॉम बर्फ किस अर्थ में बर्फ आता है जाता है हेस्टुआ ऐसा नहीं हमेशा है है ना इसलिए हमेशा जो है उस स्वरूप को रखकर और कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलता है लेकिन जो कुछ है उसमें वो ही है जो कुछ है भी जो बोल रहा है इसको क्यों लेके आ रहा है मैं हम इसमें फंसा हुआ है इसलिए इसके लेके ले आता है यहां से उधर ले जाने के लिए इतना कोशिश हो रहा है हा? कुछ हो गया क्या <laughs> मैं क्या करू आई थिंक आई विल टूम बी रेडी होपफुली ये कई सोच आए आए वो लेकिन शर्म में आते नहीं सारा क्लियर हो गया जी को ज्यादा जाता है नहीं आने का जो बहुत आना चाहता है वो नहीं आता है मेरी है है में लगता कि पूछे जाने योग्य नहीं है ऐसा नहीं देखो जब तक संशय तब पूछने का योग्य है ऐसा ही रखा आगे नहीं बढ़ेंगे <laughs> <laughs> ऐसा तो तो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं जो कुछ है पूछना है बोलो श्रुति स्मृति पुराणा कर्मालय लोक शंकर शंकरं पुनः शंकर शंकर्यशाण सूत्रभाष्यौह भगवत ईश्वर मूर्तिभाव्या